महाभारत सभा पर्व सप्तविंशो सप्तविशोध्याय शिष्यपाल के आक्षेप पूर्णवचन शिषपालयमर्तिने महात्मसु महिपतीशु कौरभ्य राजवत्थि शिष्यपाल बोला कौरभ्य यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए यह वृष्टिवशी कृष्ण राजाओं की भाति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता नुक्त सामचार पांडवेशो महात्मसु यमात्ंडलीका पांडवार्चित न से बाला ही बाला जानिध्यम धर्म सूक्ष्म पांडवा अयृत्यतिक्रत दर्शन महात्मा पांडवों के लिए यह विपरीत आचार कभी उचित नहीं है पांडुकुमार तुमने स्वार्थवश कमल नयन श्री कृष्ण का पूजन किया है पांडवों अभी तुम लोग बालक हो तुम्हें धर्म का पता नहीं है क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है ये गंगानंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है इनके सोच और समझ भी बहुत कम हो गई है तभी इन्होंने श्री कृष्ण पूजा की सम्मति दी है तादृशो धर्मयुक्त ही कुरवाण प्रियम भक्तिभ्यधिकम भीष्मोके स्वमत सताम विश्व तो तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना अथवा किसी का प्रिय करने के लिए मुँह देखी करने लगता है तब वह साधु पुरुषों के समाज में अधिक अपमान का पात्र बन जाता है कथम झ राजा दासारहो मध्ये सर्वही अर्णामर्हति तथा यथायुष्माभिर्चित यह सभी जानते हैं कि यदवंसी कृष्ण राजा नहीं हैं फिर संपूर्ण भोपालों के बीच तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी पूजा की है वैसे पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है अथवा मन्से कृष्णुंगव वसुदेव स्थित वृद्धे कथम अर्ति तत्सुत कुरपुंग अथवा यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका यह पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है अथवा वासुदेव पे ध्रुपदे षति कथम माध बोर्ति पूजनम आचार्य अथवा कुरुनंदन द्रोड़े िषति वाष्णेयम कस्मादर्चित वनसी अथवा यह मान लिया जाए कि वसुदेव कृष्ण तुम लोगों का प्रिय चाहने वाला और तुम्हारा अनुसरण करने वाला सुरहिद है इसलिए तुमने इसकी पूजा की है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े श्रोहद तो राजा द्रुपद हैं उनके रहते ही जब माधव पूजा पाने का अधिकारी कैसे हो सकता है गुरुनंदन अथवा यह समझ लें कि तुम कृष्ण को आचार्य मानते हो फिर भी आचार्यों में भी बड़े बूढ़े द्रोणाचार्य के रहते हुए उस यदवंशी का पूजा तुमने क्यों की है ऋत्विजमसे कृष्णम अथवा कुरुनंदन दैपाय स्थिति वृद्धे कथम कृष्णोर्चित कुरुकुल कुर को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर अथवा यदि यह कहा जाए कि तुम कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो तो ऋत्विजों में भी सबसे वृद्ध द्वैपायन वेदव्यास के रहते हुए तुमने कृष्ण की अग्र पूजा कैसे की भीस्मे शांत नजन स्वच्छ मृत्यु के राजन कथम कृष्णोर्चित स्त्र अस्वस्थाम स्थित वीरे सर्वशास्त्र विचारते कथम राजन नर्चित कु नंदन राजन शांतनु नंदन भीष्म सिमी तथा स्वच्छंद मृत्यु है इनके रहते तुमने कृष्ण की अर्चना कैसे की गुरुनंदन युधिष्ठिर संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान वीर अश्वस्थामा के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे कर डाली दुर्योधने राजेन्द्र सिरस तमे कृपे चारचार्य कथ कृष्णर्चि तथार्चितः किं पुरचार्यमक्रम्य दुर्धरसे भीषमे चुर्धर्षे पांडुवतक्षणे नृपे ऋक्मणीशेकलव्ये तथा च शल्ले मद्राधिपे चम कृष्णत्वयार्चितः पुरुष प्रवर राजाधीरा दुर्योधन और भरतवंश के आचार्य महात्मा कृप के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा का औचित्य कैसे स्वीकार किया तुमने किन पुरुषों के आचार का उल्लंघन करके कृष्ण की अग्र पूजा क्योंकि पांडु के समान दुर्धर शीर तथा राज्योत शुभ लक्षणों से संपन्न सम्पन्न राजा रुक्मी और उसी प्रकार श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य तथा तो मद्र राज के रहते हुए तुमने तुम्हारे द्वारा कृष्ण की पूजा किस दृष्टि से की गई अयम अयराजा वही बलश्लाघ्य महाबल जाम दग्ने से दयी शिष्यों विप्रश भारत येनात्मलमाश्रि राजोजिता तम च कर्णमतिक्रम्य कथम कृष्ण स्वयाचिता भारत ये जो आपने बल के द्वारा सब राजाओं से हो लेते हैं वे प्रवर परशुराम जी के प्रिय शिष्य हैं तथा जिन्होंने अपने बल का भरोसा करके युद्ध में अनेक राजाओं को परास्त किया है उन महाबली कर्ण को छोड़कर तुमने कृष्ण की आराधना कैसे की नैव तुम्हैवचाचार्यो न राजा मधुसूदन अर्चित कुरुश्रेष्ठ के मन प्रिय कुरश्रेष्ठ मधुसूदन कृष्ण ने ऋत्विज है न आचार्य है और न राजा ही है फिर तुमने किस प्रिय कामना से इसकी पूजा की है अथवा अथवाभ्यर्चनी जो यमुषमाकम मधुसूदन किम राजा रिहानी तय औ मय भारत भारत अथवा यदि य मधुसूदन ही तुम लोगों का पूजनीय देवता है इसलिए इसकी ही पूजा तुम्हें करनी थी तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी वयं तो न भयादस्य कौंते यहात्मर प्रयक्षा मकरान सर्वे न लोभान न चात्वनात्म राजाओं हम सब लोग इन महात्मा कुंती नंदन युषिषि को जो कर दे रहे हैं वह भय लोभ अथवा कोई विशेष आश्वासन मिलने के कारण नहीं अस्य धर्म प्रवृत्त से पार्थिवत्व चिकित्सत करान प्रयक्षा सोयम असमान न हमने तो यही समझा था कि यह धर्माचरण में संलग्न रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है तो अच्छा ही है यही सोचकर हम उसे कर देते हैं परंतु यह राजा युधिष्ठिर हम लोगों को नहीं मानता है कि मन तव मनायद राजसदी अप्राप्त लक्षण कृष्णम अधर मेणाचित इससे बढ़कर दूसरा अपमान और क्या हो सकता है कि तुमने राजाओं की सभा में जिसे राजोचित चिन्ह छत्र चवर आदि प्राप्त नहीं हुआ है उस कृष्ण की अर्घ के द्वारा पूजा की है अकस्मात् धर्मपुत्रस्य से धर्मत्मेति यशोगतम को ही धर्मच्युते पूजा एवं युक्तान धर्म प्रतिधिष्ठिर को अकस्मात् धर्मात्मा होने का यश प्राप्त हो गया है अन्यथा कौन ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष होगा जो किसी धर्मचित की इस प्रकार पूजा करेगा योज विष्णुकुले जा तो भगवान पुरा जरासंधम महात्मा अन्याये दुरात्मवान दुरात्म विष्णुकुंड में पैदा हुए इस दुरात्मा ने तो कुछ ही दिन पहले महात्मा राजा जरासंध का अन्यायपूर्वक वध किया है अद्य धर्मात्मता चपकृष्टा युधिष्ठिरात दर्शित कृपण्व कृष्णोर्घ्य निवेदना आयुधिष्ठिर का धर्मात्मापन दूर निकल गया क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अर्घ्य निवेदन करके अपनी कायरता ही दिखाई है यदि भीता से कौन तेजा कृपण से तपस्वीन ननु तया भी बोधभव्यम जाम पूजा माधवार्हती अब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा माधव कुंती के पुत्र डरपोक कायर और तपस्वी हैं इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक न जानकर यदि तुम्हारी पूजा कर दी तो तुम्हें तो समझना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो अथवा कृपण रेताम उपनेताम जनार्दन पूजा मनरह कस्मान सम्यन उज्ञा अथवा अन जनार्दन इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य न होते हुए भी तुमने क्यों स्वीकार कर लिया अयुक्ता महात्मन पूजा तुम पुनर्भ मे हविष प्राप्य निष्स्पंदम प्रासिता सेव निर्जल जैसे कुत्ता एकांत में चूकर गिरे हुए थोड़े से हविष्य घृत को चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे उसी प्रकार तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो तो नया पार्थिवेन्द्राणमान प्रयुजते तामे कुर वो व्यक्ति प्रणंभंते जनादर कृष्ण तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजा राजाधिराजों का कोई अपमान नहीं होता परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ देकर वास्तव में तुम्हें को ठग रहे हैं क्ली बेदार क्रियांधे वूप दर्शनम पूजा तथा ते जैसे नपुंसक का व्याह रचना और अंधे को रूप दिखाना उनका उपहास ही करना है उसी प्रकार तुम जैसे राज्यहीन की यह राजाओं के समान पूजा भी विडम्बना मात्र ही है दुष्टो युधिष्ठरो राजा दृष्टो भीमश्च याद वासुदेव प्रियम दृष्ट सर्वेत यथा तथम आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया भीष्म भी जैसे हैं उनको भी देख लिया और इस वासुदेव कृष्ण का भी वास्तविक रूप क्या है यह भी देख लिया वास्तव में ये सब ऐसे ही हैं सुषुपालुत्था परमासना तस्मा सहित तो राजभेदा उनसे ऐसा कहकर शिष्यपाल अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं के साथ उस सभा भवन से जाने को उद्यत हो गया इति श्री महाभारते सभा परवी अर्घाभि परविशपाल क्रोधे सप्त इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्घाभिहरण पर्व में शिशुपाल का क्रोधा क्रोध विषयक पैंतीसवा अध्याय पूरा हुआ